महाभारत आदि पर्व पंचाधिक आदिपर्व पंचाधिकमोध्याय व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर के क्षेत्र से धृतराष्ट्र पांडु और विदुर की उत्पत्ति वै सम्पायच ततः सत्यवती काले वध स्नाता मृत तदा संवेशन वचनम अब्रवी वैसायन जी कहते हैं जन्मेजय जय तदनंतर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतु स्नाता को सैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली कौसल्ये देवरस्ते स्थित्वाणुक्षति अप्रमता प्रतिक्षय कौसल्ये तुम्हारे एक देवर है वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो वे ठीक आधी रात के समय यहाँ पधारेंगे स्वस्वादनम श्रुआ शया नाशुभ सा चिंतय तदा भीषम अन्य शुरुपुंगवान सास की आवाज़ सुनकर कौशल्या पवित्र सैया पर सहन करके उस समय मन ही मन भीस्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। तथो अंबिकायाँ प्रथम नि सत्यवागृषि दिव्य दिव्यमाधेशीपेशु शरण प्रवेशः उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास ने अंबिका के महल में शरीर पर घी चुपड़े हुए संयतचित्त कुत्सित रूप में प्रवेश किया उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे तस्य कृष्णस्य कपिलाम्भ जटाम दिप दे चलो चने बभ्रोड़ी चैव शम स्रूढ़ी दृष्टवा देवी नबील व्यास जी ने शरीर का रंग काला था उनके जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थीं तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी उन्हें देखकर देवी कौशल्या ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए संबभूव तु प्रेच कृषया भयात काशी सुता माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी तंत मागम्य माता पुत्र उवाच पुत्र राजपुत्रो भविष्य जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा बेटा क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा निशम्य तदचो मातुर्यास्यवती सुत नागायुष्तम प्राणो विद्वान राजहसी महाभागो महाबुद्धिर महा भविष्यति चापे शतम पुत्रा भविष्य महात्मन माता का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बोले माँ वह दस हजार हाथियों के समान बलवान विद्वान राजर्षियों में श्रेष्ठ परम सौभाग्यशाली महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा उस महामना के भी सौ पुत्र होंगे किंतु माता स वैगुण्यादीषति तस्य तद्वन शुवा माता पुत्रम था ब्रवीनाधकू नृपति अनुप तपोधन ज्ञाति वंश से गोप्ता पितृण वंशवर्धन द्वितंश से राजु माता के दोष से वह बालक अंधा ही होगा व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा तपोधन कुरवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं है अतः कुरवंश के लिए दूसरा राजा दो जो जाति भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो स तथे दिह प्रतिज्ञा यश्चक्रां महायशाह महायशस्वी व्यास जी तथास्तु कर वहाँ से निकल गए सालिण कौसल्यांधत्म पुनरव तो सावी पिभाष्य स्त नृषिवाहयथा पूर्वमरिंदम ततस्ते न से पदत अंबालिथाभ्यागा दृशी दृष्टि चापित विवर्धम पांडुशंकाशान समत भारत प्रसव का समय आने पर कौशल्या ने उसी अंधे पुत्र को जन्म दिया जन्मेजय तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्र को समझा बुझा कर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्वत महर्षि व्यास का आवाहन किया फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयम पूर्ण विधि से देवी अम्बालिका के साथ समागम किया भारत महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतहीन तथा पांडुवर्ण किसी हो गई पाण्डुसकाशा भषंडा प्रेक्ष भारत व्यास सत्यवती पुत्र इधम वचनम अब्रवीन जन्मे उसे भयभीत विषादग्रस्त तथा पांडुवर्ण किसी देख सत्यवती नंदन व्यास ने यो कहा यंडुत्म आपन्ना विरूप प्रेक्षा प्रेक्षमामिह तस्मा देश सुतस्ते वई पांडु तुम मुझे विरूप देखकर कर पांडुवर्ण किसी हो गया गई गय थी इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडुरंग का ही होगा नाम चासेत भविष्यति शुभानदेक्ता स निरक्राम भगवान ऋतु सत्तम इस बालक का नाम भी संसार में पाण्डु ही होगा ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ भगवान व्यास वहाँ से निकल गए ततो निष्कांत महालोक्य सत्यापुत्र मथा ब्रवी सशंस स पुनर्मात्र तस्ब पाण्डुता उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा तब याद जी ने माता से भी उस बालक के पांडुवर्ण होने की बात बता दी तम माता पुनरे एकम पुत्रम अयाचत तथे तिच मातरम प्रत्यभाषत उसके बाद सत्यवनी ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली ततः कुमारम सा देवी प्राप्त कालम अजय पांडुम पाण्डुम रक्षण संपन्नम दिव्य महान अम्बिव श्रिया तन्न तरदेवी अम्बालिका ने समय आने पर एक पांडुवर्ण के पुत्र को जन्म दिया वह अपने दिव्य कांत से उद्भाषित हो रहा था यस्य पुत्रा महेश्वासा जज्ञरे पंच पाण्डवा ऋतुकाले तथो जेषाव तस्मये निजयत यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुधारी पांच पांडव हुए इसके बाद ऋतु आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास से मिलने के लिए नियुक्त किया सातु रूपम चन्धम च महसे प्रविचित ना नाकरोदचनम सुरसुपम परंतु देवकन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुचित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी ततः भूषण ही दासी भूषय्त्वावसरोपम प्रेषयामास कृष्णा ततः काशीपते काशीराज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपने एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास के पास भेज दिया सामृतिम अनुप्राप्त प्रत्योद्यावाद्यत सम्यवेशाभ्यम्ञाता सत्योपचार महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके उनके आज्ञा मिलने पर वह सैया पर बैठी और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगी कामोपभोगे न रहि मगा तया संघोषि तो राज महर्षि संसित व्रत उत्तिष्ठन्न अभोजिष्या भविष्य से अजम चे शुभे गर्भ श्रेयानुदर मागत धर्मात्मा भवितालोके सर्वबुद्धिमतांबर एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए राजन कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ सहन करके उठे तब इस प्रकार बोले सुभे अब तू दासी नहीं रहेगी तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा सदुरो नाम कृष्णद्वै पायनात्मज धृतराष्ट्रस् वही भ्रता पांडव से महात्म वही बालक विदुर्ग हुआ जो कृष्ण कृष्णद्वैपायन व्यास का पुत्र था एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था धर्मो विदुर रूपेण सापात महात्मन मांडव्य सार्थतत्व काम क्रोध विवर्जित महात्मा मांडव्य के हिसाब से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे वे अर्थतत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे कृष्णद्वैपायनोप्येत सत्यवत्यय नेद यत प्रलम्भम आत्मनशद्राया पुत्र जन्म श्री कृष्णद्वैपायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है अतः शुद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा सधर्म शो भूत पुनर्मात्र चयी गर्भम सामवेद्यत्रीयत इस तरह ब्यास जी मातृ आज्ञा पालन रूप धर्म से उर्ण होकर फिर अपनी माता सत्यवती से मिले और उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंत हो गए एते विचित्र क्षेत्रे क्षेत्र देवगर्भा कुरुवंशिवर्धना विचित्र वीर्य के क्षेत्र में ब्यास जी से ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी और कुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे एते इति श्रीमदारती आदिमणि संभव पर्वणि विचित्रवीतोत्पन्नऊ अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्वों के अंतर्गत संभव पर्व में विचित्र विचित्रवी के पुत्रों की उत्पत्ति विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ